जो मंगलाचरण मंगलाचरणी कराए हैं श्री हरि गौर हरि उनकी वंदना की गौर हरि की अपने भजनामृत के द्वारा जो जीव मात्र को जीवन दान करने वाले हैं वे श्री गौरहरी जी आप वे विजय को प्राप्त करें आगे सातवें श्लोक में कह रहे हैं कि यन निषेध निर्देश वर वीर संपदा सन्मदात् प्रमुते कृताव्य कृत य हंत हंतय संतो हंत तपय सं संततम यांतोषमी ते महाशया कि यदेश्वर वीर्य संपदा मेरे पास में और कोई भी संपत्ति नहीं है श्री गुरुदेव रूप सनातन इन्होंने जो मुझे आदेश प्रदान किया उनका आदेश यही मेरे पास में सबसे बड़ी संपदा है तो यह निर्देश माने रूप सनातन के निर्देश वही वर संपदा वही मेरे पास में ताकत है उससे ही सन्मदात प्रवृत्त कृत ये हो उससे ही मध्मत्त होकर के माने उत्साहित होकर के मैं इस कृतव इस रचना में प्रवृत्त हो रहा हूं हंत तस् कृपय संततम उन श्री रूप सनातन श्रीमद गुरुदेव की कृपा ही निरंतर निरंतर मेरे पास में वस्तु है और वो उस कृपया के कारण ही मैं प्रवृत्त हो रहा हूं ंत तोष मपिते महाशया वे महाशय मेरी इस रचना के द्वारा संतोष को प्राप्त करें अर्थात श्री गुरुदेव के हृदय में प्रसन्नता की प्राप्ति हो पात्म कार्तिक महिम ने सूचितम श्री राधे का राज्याभिषेक की लीला का पद्म पुराण में कार्तिक महात्म्य के अंतर्गत इसका वर्णन किया गया है श्रीमद महाप्रभु ने ये आदेश प्रदान किया था सनातन गोस्वामी जी को सनातन शिक्षा में कि सर्वत्र प्रमाण दी पुराण वचन सर्वत्र पुराणों के वचन ही प्रमाण देकर के चलना तो उसी महाप्रभु के आदेश को कहीं आदर देते हुए कह रहे हैं कि हम ये जो लीला वर्णन कर रहे हैं इसका मूल स्रोत उपजीव्य वह पद्म पुराण का कार्तिक महात्म्य है वहां कार्तिक महात्म्य में श्री राधिका के राज्यभिषेक की लीला का कहीं उल्लेख किया गया है संकेत प्राप्त होता है। हैत्स्य मनु यद और यदिश प्रकार से मत्स्य पुराण में भी मत्स्य मन मत्स्य पुराण में भी यद विनिश्चितम इसको निश्चित किया गया है श्री राधा के अभिषेक की लीला का पद्म पुराण में और मत्स्य पुराण में दोनों जगह वर्णन है फिर वर्णतम प्रभु वरांग पंकजई प्रभुवर उनके चरण कमलों ने भी श्री रूपचरण पाद और श्री अन्य अन्य रघुनाथ दास गोस्वामी पाद इन्होंने भी अपने काव्य में इस राजाभिषेक लीला का उल्लेख किया है जैसे दान केल में श्री युगल सरकार वाद विवाद करते हुए कहीं राज्याभिषेक की लीला का उल्लेख करते हैं और इसको ले करके विवाद करते हैं इसी तरह से श्री मुक्ता चरित्र में वहां पर भी श्री राधे का राज्याभिषेक लीला का वर्णन किया गया है तो वर्णतम पुधवरांग पंकजई और उन्होंने भी इस लीला का वर्णन किया है तन मुदा प्रसयतु ममो उद्यम इसलिए मुदा प्रसयुतु ममो उद्यम ये मेरा जो उद्यम है अर्थात मैं जो रचना कर रहा हूं ये श्री रूप सनातन श्री रघुनाथ दास गोस्वामी इन सब को मुदा प्रथेतु ये आनंद जो है वो आनंद को प्रसयंतु प्रसयतु माने ये उनके आनंद को विस्तृत करे तुदा प्रथियतु ममोद्यम मेरा ये उद्यम उनको आनंद प्रदान करने वाला हो अब एक दिन की बात है श्री प्रियाजी जी में श्याम सुंदर से राधा कुंड में मिलन करने के बाद में आप सूर्य पूजन करके छोटे भरना से सूर्य पूजन करके जब अपने भवन में पधारी श्री जटिला राधिका को विदा कर रही हैं कि जाओ तुम घर पे जाओ श्याम सुंदर ये मन में विचार करके कि अब सारे सखत व्याकुल हो रहे होंगे गैयाओं को लौटाना है श्री श्याम सुंदर अपने गोवर्धन में आए जहां पर गैयाओं को छोड़ करके गए थे आप श्री राधा कुंड से वापस गोवर्धन आ गए हैं गैयाओं को इकट्ठा करके श्याम सुंदर पधारेंगे इधर श्री विश्वानंदनी श्याम सुंदर के स्मरण करके श्याम सुंदर का दर्शन करके मिलन करके आए हैं और अत्यंत अत्यंत व्याकुल हो रही हैं अब यहाँ से लीला कथा प्रारंभ हो रही है श्री राधा रानी अत्यंत अत्यंत व्याकुल हो रही हैं अपने महल में आई हैं और अत्यंत अत्यंत व्याकुल हो रही हैं वे श्री राधिका अपूर्व रूप से आनंद को प्राप्त होती हुई विराजमान मन व्याकुल होकर के कृष्ण स्मरण करके बिरह व्याकुल होती हुई विराजमान है राधिका का वर्णन करता किया जा रहा है राधिका नयन नर्म रोचिशा जीवताम तदबिषेख कौत के श्री राधिका के नेत्रों में नर्म माने परिहास की रोचिसा माने अपूर्व कांति भरी हुई है श्री प्रिया के नयनों में परिहास आनंद समाया हुआ है को उनके अभिषेक कौतुक में श्री राधिका के नेत्रों की श्री राधिका अपने नयन के परिहास की कांति से जियताम अत्यंत अत्यंत आनंदित हो श्री राधारायण की वंदना है राधिका आनंदित हो राधिका जीवताम यह मुख्य वस्तु है श्री राधिका उनकी जय हो जय हो वे राधिका कैसी हैं नयन नर्म रोचा जो अपने नेत्रों और नर्म इनकी कांति से सर्वोत्तम रूप में सर्वोर्ध रूप में विराजमान हैं उन विश्वानंदनी की हम वंदना कर रहे हैं सा राधिका जीवतम वे राधिका उनकी जय हो जय हो ये नर्म और पर्यास कहाँ प्रकट हो रहा है तद अभिषेक कौत के श्री राधिका के अभिषेक के अवसर पर ये आनंद प्रकट हो रहा है और ये नेत्रों की परसमयी कांति ऐसी है जो कि माधवेंदुम अपि यत्व मंदितम जिसके आगे श्री माधव रूपी चंद्रमा भी मंद हो गए हैं अर्थात श्री शाम सुंदर की शोभा भी जहां पर फीकी पड़ गई है किशोरी जी के सामने ऐसी श्री राधिका के परिहास की कांति से युक्त वे श्री राधिका सर्वृत्व रूप से विराजमान हो उनकी जय हो जय हो कर्वदेव वित्तान नंदितम तो जिन्होंने माधव रूपी इंदु मान्य चंद्रमा को भी मंदितम कुर मंदित मंद करते हुए विराजमान हैं और वित्तान नंदतम जिन्होंने अपनी शोहा को वित्तान माने व्यस्तित विस्तृत किया है और जो नंदतम सब के द्वारा आशंस प्रशंसित हो करके विराजमान हैं ऐसी श्री राधिका उनकी जय हो जय हो जिन्होंने नंदतम माने प्रशंसित हो करके श्री माधवेन्द्र जो नंदित नंदतम माने सबके द्वारा वंदनीय शाम सुंदर उनकी भी कांति को मंद कर दिया है ऐसे श्री शाम श्री राधिका उनकी जय हो यह नंदत माधविंदुम का विशेषण है जो परम परम प्रशंसनीय होकर के विराजमान ऐसे माधव रूपी इंदु माने चंद्रमा को भी जिन्होंने मंदतम अपनी शोभा के आगे न्यून कर दिया है वे राधिका उनकी जय हो जय हो जो अपनी कांति से जीताम सबसे ज्यादा विराजमान हो रही हैं यह तृतीय अभिभक्ति का जो प्रयोग है जैसे दूसरे श्लोक में तृतीय अभिभक्ति का जो प्रयोग था वो जीवताम का विशेषण बन करके आया था कि श्रीमंद महाप्रभु अपने भजन अमृत के भोजन का दान करके अन्न का दान करके जैसे सर्वत्र रूप में विराजमान है तो तृतीय विभक्ति का जो प्रयोग है वो तृतीय विभक्ति का प्रयोग श्रीमद महाप्रभु की जीवताम इसका जैसे विशेषण बन करके विराजमान इसी तरह से यहाँ पर भी इस कारण से ये हेतु के अर्थ में तृतीय प्रयोग करके यहाँ पर वो जीवताम शब्द का प्रयोग किया गया है द्वितीय श्लोक में भी यही बात थी कि स्वजन भजन अमृत अंधजा जो अपने भजन का अमृत प्रदान करने वाला जो पाथे है वो प्रदान करने वाले हैं ऐसे श्री महाप्रभु इस कारण से उनकी जय हो इसी तरह से चित्त विष्णुपद वृंद नंदना जो विष्णुपद मान श्री गोविंद चरण के चरणों में ही गोविंद चरणों में ही अपने चित्त को लगाए हुए हैं इस कारण जीवताम वे श्री गौरहरी विजयी होकर के विराजमान हो, हो। शशि उनके गर्भ से उत्पन्न होने वाले वे बंधु होकर के विराजमान इस तरह से यहां पर भी वो तृतीय विभक्ति जो है वो जीवताम के साथ में जुड़ी हुई है अर्थात श्री राधिका की जय हो जय हो अब श्री कैसी का कैसी हैं उन राधिका का वर्णन कर रहे हैं किशोरी जी के गुणानुवाद का गायन कर रहे हैं कि राज का ब्रज वधु ब्रजाधिका ब्रज की जितनी भी बधु बधुगणों का ब्रजमान समूह उनमें श्री राधिका सर्वश्रेष्ठ होकर के विराजमान है ब्रज वधु ब्रज ब्रज की जितनी भी बधुगण हैं उनके समूहों में वे श्री राधिका अधिक होकर के विराजमान हैं श्री राधिका और कैसी हैं धन्य पुण्य ब्र कन्या का बोले परम परम धन्य परम पुण्यवान श्री ब्र बाबा उनकी जो कन्या होकर के विराजमान हैं और शील नंदित सलील माधवा जो अपने शील माने स्वभाव और चरित्र के द्वारा लीला युक्त लीला बिहारी श्री माधव को भी अपूर्ण से आनंदित कर देने वाली होकर के विराजमान हैं शील नंदित सलील माधवा जो माधव लीला से युक्त हैं उन लीला से युक्त माधव को भी जो अपने शील अपने स्वभाव के द्वारा आनंदित कर देने वाली हैं सा सुखाकृत सखी सुखेलशी और जो सुखाकृत सुख को प्रदान करने वाली जितनी भी सखी गण हैं उन सखी सखीगणों के बीच में सर्वदा सर्वदा क्रीड़ा करती हुई विराजमान हैं ऐसी श्री का श्रीमद वृंदावन में सुशोभित हुई ये आगे के श्लोक में प्रकट किया जाएगा कीर्तिदा विशद कीर्ति भामनी उन श्री स्वामी की महिमा का क्या गायन किया जाए जो कीर्तदा मैया की विशद कीर्ति उसकी कारण होकर के विराजमान तो कीर्तदा कीर्ति विशद भावनी कीर्तदा मां की विशद कीर्ति को भावनी माने उत्पन्न करने वाली है अर्थात जिनके कारण कीर्तदा मैया की अपूर्व कीर्ति बढ़ती हुई विराजमान है भावनग्ध बनताल भी सही सह भाव से बधी हुई जितनी भी बनताली सखीगण है उन सखीगणों के साथ में जो श्री राधिका विराजमान अर्थात ये श्री ने सर्वदा सर्वदा अपनी सखियों से सुसेवित होकर के विराजमान हैं, वे श्री भूषण नंदनी एकदा निज रसाल चवरम उस समय अपने भवन में पधारी हुई हैं और एक दिन निज रसाल चौरम अपने भवन के आम का जो वृक्ष है उस आम के वृक्ष की सुंदर जो आलबाल चबूतरा उस चबूतरा के ऊपर श्री ने आप विराजमान हुई <daha efic shower> एकदा निज रसाल चौरम अपने रसाल आम का जो वृक्ष है उस आम के वृक्ष का जो चबूतरा उस चबूतरे के पीढ़ी के ऊपर श्री विष्वानंदिनी आकर के आप विराजमान हुई है और सा यध कलेव कांत भी आज उन श्री राधिका की शोभा ऐसी हुई जैसे कि चंद्रमा अपनी चंद्रमा की कोई कला सारी कांतियों से युक्त होकर के विराजमान हो ऐसे श्री विधु की कला चंद्रमा की कला के समान वे श्री राधिका अपनी कांति से सुशोभित होकर के विराजमान हुई हैं श्री विश्वानंदनी आकर के अपने इस समय खाली हैं और अपने क्रीड़ा उद्यान उस क्रीड़ा उद्यान में आम का एक वृक्ष है उस आम के वृक्ष की जो अपूर्व पीढ़ी चबूतरी उस चबूतरा के ऊपर आप आकर के विराजमान हुई हैं उस समय श्री राधिका की जितनी भी सखी गण वे भी उनके पास में आ गई अब बारह से लेकर के सत्रह तक ये जो छह श्लोक हैं इन छह दंडकों में ये जो छह श्लोक हैं इन छह श्लोकों में श्री सखी गणों की महिमा का गायन कर रहे हैं सखी गणों की शोभा का और उनके गुणों का गायन कर रहे हैं श्री राधा का अपनी सखियों से परिवेषित होकर के विराजमान क्योंकि परकर वैशिष्ट आज वैशिष्ट श्री लीला का जो विस्तार है वो परकर के कारण ही है और श्री राधिका सर्वदा सखियों से युक्त होकर के विराजमान है श्लोक में आया है कि साबह कभी गिराम गुरु छवि राधिकाद निखला सखी तती राधिका की जितनी भी सखी तती है तती माने पंक्ति सखियों की जो पंक्ति है वह बभह उस समय अपूर् रूप से उनके साथ में शोभा को प्राप्त हो रही थी अब वो सखी कैसी है सखियों की पंक्ति कैसी है उसके लिए विभिन्न विशेषण दे रहे हैं और उनके गुणों का गायन कर रहे हैं सखियों के गुणा, गुणानुवाद का गायन कर रहे हैं कि चित्र सृष्टि कुशले पि बेधसी फार चित्र चय काल चाल कीर्ति शुद्ध किरणे पि गोकले ूढ़ शुभ्र कृणाल के ब्रह्मा यद्यपि ब्रह्मा जो हैं वो विचित्र सृष्टि करने में परम कुशल हैं तो चित्र सृष्टि कुशले ब्रह्मा का विशेषण है बेदसी बेदसी माने ब्रह्मा वे विचित्र सृष्टि करने में बड़े कुशल हैं और ब्रह्मा ने दस प्रकार की सृष्टि ऐसी रचना की जिन दस प्रकार की सृष्टियों से चतुर्थ स्क में जैसा निरूपण तृतीय स्कंध में जैसा निरूपण किया उसके द्वारा पूरा जगत भर गया उन्होंने सबसे पहले चार प्रकार के पांच प्रकार के जो अज्ञान हैं उन अज्ञानों को प्रकट किया फिर उन्होंने विविध प्रकार की जो सृष्टि हैं वो दस प्रकार की सृष्टि की और उन दस प्रकार की सृष्टियों में कहीं सर्व सृष्टि विशेष रूप से कहीं देव सृष्टि मनुष्यों की सृष्टि वनस्पतियों की सृष्टि सब प्रकार की सृष्टि तृतीय स्कंध में जो वर्णन किया वो दस प्रकार की सृष्टि उन्होंने की है तो चित्त सृष्टि कुशले पर बेधसी ब्रह्मा यद्यपि विचित्र सृष्टि करने में परम परम कुशल है तो उस ब्रह्मा ने स्त्रता इन सखी गणों का जब दर्शन किया तो वो आश्चर्यचकित है कि ये कौन सा चित्रकार है जिन्होंने इन ब्रज गोपिका गणों की इन सखी गणों की रचना कर दी स्फाल चित्र चय मान सुमिश्र सुंदर जो चित्र समूह चित्र मान्य विचित्र चित्र की चार का माने रचना करने की चारता जिसमें विराजमान है यह ऐसा कौन सा अपूर्व चित्रकार है ऐसी वे सखी तती हैं ब्रह्मा की इस विभिन्न सृष्टि थी परंतु सृष्टि से भी बढ़कर के चार चित्र चय अपूर्व अद्भुत चित्त समूह उनमें कालचारता उनकी रचना करने वाला कि चारुता जिन गोपिकागणों में प्रकट हुई है ऐसी भी गोपिकागण श्री राधिका के साथ में शिशोभित हुई हैं कीर्त शुभ किरणेप गोकुले अब ये श्री किशोरी जी की सखीगण ललता प्रभुति जितने भी सखीगण है वे सखीगण कैसी हैं कीर्त शुद्ध किरणेप गोकुले श्रीमद गोकुल यह कीर्ति शुभ किरण वाला होकर के विराजमान है कीर्ति की शुभ किरण वाला श्रीमद गोकुल विराजमान है अर्थात ब्रज में विराजमान है गोकुल का तात्पर्य गोलों के ही दो स्वरूप हैं एक स्वरूप है गोकुल और दूसरा स्वरूप है गोलोक दोनों में कोई भेद नहीं है गोलोक है ऊर्ज और गोकुल है पृथ्वी पर भवन और श्री गोलोक वृंदावन दोनों एक हैं यहां का परकर चला जाता है वहां वहां का परकर आ जाता है यहां दोनों एक होकर के विराजमान फिर भी ये जो भौ वृंदावन है ये भूम वृंदावन हमारे लिए ज्यादा उपास्य है वो गोलोक हमारे लिए उपास्य नहीं है क्यों वो गोलोक केवल सिद्ध भूमि है परंतु ये जो गोकुल है गोकुल माने दुश्यमान श्री वृंदावन जो भूम वृंदावन है पृथ्वी के ऊपर जो वृंदावन है यह वृंदावन साधव की भी भूमि है और सिद्ध भूमि भी है यहाँ पर नित्य रासलीला भी हो रही है नित्य परकर भी विराजमान है और यहाँ पर साधक जन जो सिद्ध सिद्धजन है वे भी विराजमान बड़े लोग श्रीमद गुरुदेव गुरुजन वे भी विराजमान है रसकजन भी विद्यमान है और हम सभी के जो अभी भजन में प्रवर्तमान है ऐसे जन भी यहां पर विराजमान हैं इसलिए हमारे लिए वो गोलों को पास से नहीं है हमारे लिए उपास्य ये रज है जहां पर हम बैठे हैं इस माटी को लेकर के इस रज को मस्तक के ऊपर धारण किया जाएगा तो हमारा कल्याण होगा वो रज हमको प्राप्त नहीं है परंतु ये रज हमको प्राप्त है इसलिए सदा सदा ध्यान रखना चाहिए कि हमको कहीं दूसरी जगह नहीं जाना है हमको बस यही रहना है यही रहना है यही है यही है भूल धर्मो न कोई किसी को भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है रसजन कहते हैं भरम तजो हर प्रियार भजो निश्चय कही रही सही गही एक इसी रज को छूते हुए कह रहे हैं यही यही हमारे लिए उपास्य यही रज है जहां पर हम बैठे हैं हमको कहीं दूसरे के नहीं जाना है वो गोलोक और ये गोलोक अलग है नहीं केवल अधूर से भेद हा सनातन गोस्वामी जी वृद्ध भागवतामृत में अनुरूपण कर आए हैं कि वो गोलोक और ये वृंदावन दोनों में केवल अधूर से भेद है वो ऊपर है और वो ही गोलोक ये विराजमान है बल्कि सही सही बात तो ये है कि यत्तो गोलोक नामास्ती तत्व गोकुल वैभवम बृहदभागवतामृत में सनातन गोस्वामी कह रहे हैं कि वो गोलोक गोलोक का वैभव है उपास जो है वो ये गोलोक है जहां पर हम बैठे हैं। तो ये तो गोलोक नामास्ती जिसको गोलोक कहा गया तक तो गोकुल वैभव वह गोकुल का वैभव होकर हो के मन भवन वृंदावन का वैभव होकर के विराजमान है इसलिए हमको कहीं दूसरी जगह जाने की जरूरत नहीं रसिकजनों ने खूब ठोक ठोक करके कहा कि यही है यही है भूल घरमो न कोई किसी को भ्रमित होने की या भटकने की जरूरत नहीं है वृंदावन का दिव्य जो स्वरूप है वो स्वरूप तो दिव्य है परंतु तो हमारी आंखों के ऊपर पर्दा पड़ा हुआ है हमें अपने आंखों के पर्दे को दूर करना है लीला तो यहां हो रही है वस्तु तो सिद्ध है साध्य नहीं है वस्तु सिद्ध है उसकी रचना नहीं करनी है वो साध नहीं है जो सिद्ध वस्तु है बस वो सिद्ध वस्तु हमें अपनी आंखों का पर्दा हटाना है वो सिद्ध वस्तु हमको प्राप्त हो जाएगी वस्तु तो योग विद्यमान तो है तो धाम नित्य होकर के विराजमान है धाम भी नित्य है जैसे ही हमारी आंखों का माया का अज्ञान का पर्दा दूर होगा वो वस्तु सामने प्रकट हो जाएगी इससे गोलोक और गोकुल ये दो अलग अलग वस्तु नहीं है इसमें भी माधुर्य का जितना जल्दी प्रकाशन यहां होता है उतना माधुर्य का प्रकाशन वहां पर यदि नया आदमी भी पहुंच जाए तो माधुर्य का प्रकाशन नहीं होगा क्योंकि गोलोक में कुछ ऐश्वर्य थोड़ा ज्यादा ही है इससे जो माधुरजन हैं जिनका माधुर परि परिपक्व है वे तो वहां पर माधुरी का दर्शन कर लेते हैं नहीं तो वहां पर थोड़ा खट ऐश्वर्य ज्यादा है ऐश्वर्य की चमक ज्यादा है और यदि आंखों में ताकत नहीं है तो ऐश्वर्य में उलझ लचकर के रह जाएगा परंतु तो यहां इस गोलोक में जिसमें हम विराजमान हैं, ये जो श्रीमद वृंदावन रूपी गोकुल रूपी गोलोक विराजमान है इस गोलोक में ऐश्वर्य की उतनी चमक दमक नहीं है ऐसी स्थिति में माधुर्य यहां पर जल्दी से प्रकाशित हो जाएगा वहां पर उस गोलोक का वर्णन करते हुए कहा श्री कांता कांत परम पुरुष कल्प तरविचिंता मणमयी तोय अमृतम उसका वर्णन कहीं ब्रह्म संहिता में कर रहे हैं कि वहां पर सारे वृक्ष कल्प वृक्ष हैं सारी भूमि वह मणमयी होकर के विराजमान है परंतु कल्प वृक्ष मणिमयी भूमि अमृत जल ये कहीं ऐश्वर्य की ओर हमको कहीं संकेतित कर दें माधुर्य जो है वो माधुर्य का प्रकाशन करने में यदि हमारी दृष्टि उतनी सफल नहीं है तो कहीं ऐश्वर्य में उलझ करके हम रह सकते हैं पंत तो ये वृंदावन इतने मधुर हैं कि ये अपने माधुर्य को ही ज्यादा प्रकट करते हैं श्री वृंदानंद अपने रसात्मक स्वरूप को ही ज्यादा प्रकट करते हैं ऐश्वर्यात्मक स्वरूप को प्रकट नहीं करते हैं इसलिए हमको कहीं बाहर भटकने की जरूरत नहीं है हमको इसी रज का आश्रय ग्रहण करना है भूल भ्रमो नहीं भ्रम भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है हमारे लिए परम परमोपास्य ये भूमि ही है और इस भूमि में जैसी नराकृत मधुर लीला विराजमान है वो मधुर लीला वहां पर भी है पर वहां पर अधिकार संपत्ति चाहिए ये भूमि पूर्ण अधिकारी व्यक्तियों के लिए भी है ये व्यक्ति जो लगभग हम सभी के प्रवर्तक प्रुवर्त, है प्रवृत्तमान हैं जो इस मार्ग में आगे बढ़ने के लिए आज पहला कदम रखा है उन लोगों के लिए भी ये भूमि कृपालु है क्योंकि इस भूमि में साधक जन भी विराजमान है और इन साधकों के बीच में सिद्ध जन भी निरंतर निरंतर विराजमान है गोलोक में केवल सिद्ध जन है वहां साधक नहीं है परंतु यह भूमि साधक और सिद्ध दोनों की है इससे साधकों के लिए भी परमपरम उपास्य होकर के विराजमान है आई तो एक लाभ तो हुआ साधक सिद्ध दोनों हैं, दूसरा एक तर्क ये कि यहां की जो भूमि है उसमें ऐश्वर्य अत्यंत प्रकट नहीं है जबकि गोलोक में ऐश्वर्य अत्यंत प्रकट होकर के विराजमान है इसलिए माधुर्य किसी व्यक्ति के लिए वो माधुर्य में कहीं माधुर्य दब सकता है वो ऐश्वर्य से कहीं बिछल सकता है फिसल सकता है वहां की जो भूमि है वो स्लिपरी है परंतु यहाँ की भूमि बिल्कुल आरामदेह चलने लायक है फिसलने की जरूरत नहीं है यहां पर वहां पर फिसलने की कदाचित संभावना हो इसलिए हमारे लिए भूमि ही उपास्य है और इस भूमि में जो लीला है उसका दर्शन अनेक अनेक संत गणों ने यथार्थ में किया है उसके प्रमाण कहीं इतिहास में प्राप्त हैं उन रसकों ने उसका दर्शन किया तो कीर्ति शुभ्र किरणे गोकुल गोकले ये गोकुल दश्यमान जो वृंदावन है ये कीर्ति शुभ्र किरण इनसे युक्त होकर के विराजमान जहां पर कीर्ति की शुभ्र किरण ओर विराजमान है और व्यूढ़ शुभ्र किरणाल विभ्रमा और वे सखियो की तती कैसी है ये सखी तती का विशेषण है सखियों की पंक्ति वो कैसी है कि व्यूढ़ शुभ्र किरणाली जहां पर शुभ किरणों की अली माने पंक्ति वह अपनी अपूर्व रूप से विराजमान है ऐसी सखीगण श्री राधा रानी को घेर करके खड़ी थी ये अब सखियों का वर्णन चल रहा है छह श्लोकों में ऐसी सखीगण साउ वो सखी तती सुशोभित हुई अब आगे वर्णन कर रहे हैं श्रीमद वृंदावन कैसे हैं ये सखी तती कैसी है उसका आगे वर्णन करते हुए कह रहे हैं के पूर्ण पूर्ण विधुसार माधुरी पूर्ण पूर्ण इन ये सखी गण कैसी सखी गुणों की खान के पूर्ण पूर्ण पूर्ण में भी पूर्ण जो अमृत विधु मान चंद्रमा पूर्ण जो चंद्रमा उस चंद्रमा का भी जो सार है मान चंद्रमा का भी जो अमृत है उस अमृत से ही मानो ये गढ़ी हुई है पूर्ण पूर्ण माधुरी पूर्ण चंद्रमा की भी पूर्णता के साथ में जो सार रूप माधुरी माधुरी है उस से गोपीकाग ये, ये किशोरी जी की सब सखीगण भी बनी हुई हैं कब श्री किशोर जी के परिकन में स्थिति हो ये ये सखीगण की महिमा तो लोह साधक के हृदय में सहज में महिमा को श्रवण करके लोह उत्पन्न हो जाए और लोह उत्पन्न हो जाए तो राग मार्ग में प्रवेश हो जाएगा लोभ नहीं होगा तो राग मार्ग में प्रवेश नहीं होगा और वो लोह उत्पन्न कर रहे हैं कि श्री सखीगण कैसी हैं ये मंजिरीगण सखीगण कैसी हैं बोले पूर्ण पूर्ण विधु सार माधुरी पूर्ण चंद्रमा की पूर्ण माधुरी का सार इनमें विराजमान है ये उस माधुरी से ही ये सब सखीगण बनी हुई है पक्ष पक्ष में बलात् और उन सखियों के श्री अंग से मंजरियों के श्री अंग से वो श्वेत कांति निकल रही है कि यहाँ पर पक्ष पक्ष दो पक्ष होते हैं एक कृष्ण पक्ष होता है एक शुक्ल पक्ष होता है परंतु इस ब्रिज में ये लगता है कि कभी कृष्ण पक्ष है ही नहीं यहाँ पर तो सर्वदा इनकी अंग कांति के कारण श्वेत पक्ष ही विराजमान है पक्ष पक्ष में बलात् प्रत्येक पक्ष के पक्ष माने गुणों को ये अपनी रूप कांति से बलपूर्वक आकर्षित करती हुई विराजमान यमक अलंकार का प्रयोग है पक्ष के पक्ष को माने कृष्ण पक्ष के गुणों को भी ये अपने माधुरी के द्वारा हरण करती हुई विराजमान है अर्थात अपनी अंगकांति से कृष्ण पक्ष को भी शुक्ल पक्ष ही बना दे मानो लीला में जब जरूरी है तब भले परंतु तो इनकी अंग-कांति ऐसी है इनका यश ऐसा है कि कृष्ण पक्ष को भी शुक्ल पक्ष बना दे पक्ष पक्ष में मुस्लती मुस्लिणती में चुराती हुई पक्षों के पक्ष को पक्षों के गुणों को ये चुराती हुई विराजमान हो रही हैं और सास महतक कृपाम सती जहां पर शाशती महतक कृपाम सती जहां पर संतों की जो कृपा है वो कृपा किसी संत महापुरुष जो है वो जहां पर उपदेश देते हुए विराजमान है तो शास्त्री महतक कृपा कृपां सती जो संतों की कृपा उनके द्वारा सर्वदा सर्वदा शासन करती हुई जो विराजमान है माने ये श्री ब्रज गोपिकागण संतों की कृपा के माध्यम से जैसे शासन करती हुई हमारे ऊपर भी कृपा का संचार करती हुई विराजमान हो रही हैं तो शास महतक कृपां सती ये संतों की कृपा उसको भी शासन करती हुई सी ये तति विराजमान है संतों की कृपा को शासन करती हुई सी ये सखीगण विराजमान है अर्थात संतों के माध्यम से कृपा करती हुई विराजमान एक अर्थ हुआ सी सीधा अथवा जो बड़े बड़े जन हैं उनके शासन नहीं चलेंगे शासन इनके चलेंगे इन सखियों के ही शासन चलेंगे तो शास्त्रीय महत कृपापूर्वक ये बड़े से बड़े जनों को भी शासित करने की सामर्थ्य रखती हैं शास्त्री महत कृपांशति किसी संत महापुरुष उनके उपदेश जहां पर सही में ही प्राप्त हो जाते हैं तो योग्य व्यक्ति को जैसे एक संत अपूर्व रूप से कृपा करता है इसी प्रकार ये गोपिका गण भी ये प्रियाजी की सखी गण भी शासन करती हुई कृपा का शासन करती हुई विराजमान होती हैं स्वांग रत्न भ्रत रुक्म भूषण और जिन्होंने अपने अंगों के ऊपर रत्न रुक्म और भूषण इनको धारण कर रखा है स्वांग रत्न भ्रत इनके अपने अंग उनमें रत्नों को धारण किए हुए हैं और रुक्म भूषणा रुक्मानी स्वर्ण स्वर्ण के आभूषण धारण किए हुए हैं रत्न और स्वर्ण के आभूषणों से सुशोभित होकर के विराजमान हैं ये ऐसी ये सखियों की तती है तो अपनी कृपा के द्वारा बड़े बड़े जनों के ऊपर ये शासन करने में समर्थ हैं और यहां वृंदावन में भी जो महापुरुष जन हैं वे शिक्षा प्रदान करते हुए विराजमान हो रहे हैं तो उन महापुरुषों को भी ये प्रयागर शासन करती हुई विराजमान होती हैं और उनके माध्यम से कृपा भी हमारे ऊपर बरसाती हुई विराजमान हो रही हैं ये दो तरह से अर्थ हुए शास महताम कृपा सती मान संतों के माध्यम से कृपा हमारे ऊपर कर रही है एक अर्थ दूसरा बड़े बड़े जो शासक हैं वो भी जिनके चरणों में प्रणाम कर रहे हैं और उनको भी शासन करती हुई ऐश्वर्य में भी यह कम नहीं है ये किशोरी, जी और किशोरी जी की जितनी भी सखीगण हैं, वे मखेश्वरी, है सुरेश्वरी त्रिवेद भारतीश्वरी होकर के सबके ऊपर शासन करने वाली होकर के ये विराजमान है स्वांग रत्नभूत परम सुंदर जो अपने श्रीअंग हैं उनके ऊपर रत्नों को और रुक्म माने स्वर्ण के आभूषणों को धारण करके विराजमान हो रही है चित्रकल्प लतका भ्रमात्व स्वर्ण बधू भी अनुलीलम अनुली पूर्ण भागपे कलामयात्मता श्रीन ब्रजबधु गणे गता ये सखी कैसी है श्री किशोरी जी के उनका वर्णन कर रहे हैं कि चित्र लल, कल्प लतका का भ्रमाते वह आज ऐसा लग रहा है कि अद्भुत कल्प लता मानो जंगम होकर के विराजमान है अब कल्प लता तो स्थिर होती है लताएं वृक्ष तो चलते नहीं है वे स्थावर हैं परंतु ये ऐसी लताएं हैं है जो कि अद्भुत ऐसी चित्र विचित्र लताएं हैं है जो कि चलती फिरती लता है तो चित्र कल्प लता भ्रमाते वो ये भ्रमण करने वाली चित्र कल्प लता होकर के विराजमान है और इनको घूमते हुए देख करके किसी को यही अनुभूति होती है इन सखियों का दर्शन करके कि जैसे कोई कल्प लता ही मानो जंगम होकर के स्थावरता का त्याग करके जंगम होकर के विचरण कर रही है तो चित्रकल्प लता के ब्रह्म को उत्पन्न करने वाली हैं, स्वर बधू भी अनुलीलम, इनकी जितनी भी लीलाएं हैं लीला का तात्पर्य है लीला तचार बिक्रीड़ा, जो सुंदर क्रीड़ा है <coughs> उसका नाम ही लीला है तो सुंदर लीलाओं के कारण स्वर बधू भी ईलता देवताओं की जो बधुगण हैं, वे भी इनकी स्तुति करती हैं। लता ताकत तात्पर्य स्तुता स्तुति करते हुए विराजमान है देवताओं की बधुगण भी जिनकी स्तुति करते हुए विराजमान है माने तो माने देवताओं की बधुगणों के द्वारा बंधनीय है और पूर्ण भाग अपी कलामय कला मयात्मता ये कला की पूर्णता को प्राप्त करके विराजमान है कौन सी कला है जो इनको नहीं आती हो किसी भी वास्तु की रचना करना किसी भी चित्र की रचना करना किसी भी मूर्ति की रचना करना किसी भी काव्य की रचना करना किसी भी संगीत की रचना करना जितनी भी ललित कलाएं हैं उन ललित कलाओं की परिपूर्णता इनमें विद्यमान है प्राय पांच कलाएं ललित मानी जाती हैं वास्तु वास्तु से बढ़कर के मूर्ति मूर्ति से बढ़कर के चित्र चित्र से बढ़कर के संगीत संगीत से बढ़कर के काव्य पांच जो ललित कलाएं हैं उन ललित कलाओं की परिपूर्णता इनमें विद्यमान है तो पूर्ण भाग अपी कला मयात्मता ये कलामय आत्मता के पूर्ण स्वरूप को भोगने वाली हैं उनका सेवन करने वाली हैं पूर्ण भाग पूर्ण रूप से उनका सेवन करने वाली होकर के विराजमान है श्री नुत ब्रिज बधु गणे गता लक्ष्मी भी जिनको नुत माने जिनके चरणों में प्रणाम करती हैं ऐसी ब्रिज बधु गणे गता ये ब्रिज बधुओं के गण में विराजमान हैं अर्थात ये केवल असूर्य पश्चा कुल बधू नहीं हैं बल्कि ये ब्रिज वधु हैं ब्रिज ब्रजवधु वो जो श्याम सुंदर के लिए गमन करें और आगमन करे, अभिशार करने की सामर्थ्य जिनमें विद्यमान है अभिशार करने की लीला जिनमें विद्यमान है उनका नाम हुआ वृजवधु ये केवल महल के भीतर बंद रहने वाली असूर्य पश्या, सूर्य भी जिनका दर्शन नहीं कर सके ऐसी दारा नहीं है बल्कि ये तो श्री कृष्ण के सुखार्स निरंतर निरंतर वृजन करने वाली होकर के विराजमान है एक लक्ष्य से बधी हुई होकर के ही ये सर्वदा सर्वदा विराजमान है अत श्रीमुत लक्ष्मी भी की वंदना करे ऐसे ब्रजगण ब्रिज, ब्रिज बधुगण उन ब्रिज बधुगणों के बीच में ये विराजमान हैं ये ब्रिज बधु होकर के प्रसिद्ध हैं ऐसी श्री किशोर जी की सखी उन सखी गणों से श्री प्रिया जी उस समय आवृत थी सखियों के गुण ब्रिजवधु शब्द कहकर के ये इनकी कितनी मेहमान रूपण की वृज शब्द का तात्पर्य है लक्षांग बंधी जहां पर किसी निज एक लक्ष्य की ओर गमन किया जाए उसका नाम है ब्रिज वृजन का तात्पर्य है किसी निश्चित गोल निश्चित गंतव्य उसकी ओर जो जाना हो उसको हम कहेंगे वृजन क्योंकि वृजन जो है ना परिक्रमण है न अटन है न दोलन है दोलन क्रिया में सर्वदा संदेह होता है पेंडुलम की तरह से जो परिक्रमण है वो केवल ऑर्बिट ऑर्बिट को छूता है परिधि को छूता है केंद्र को नहीं छूता है लक्षणबंदी नहीं है अटन उसमें न ऑर्बिट का ध्यान है न अपने जो परिधि चक्र है ना तो उसका ध्यान है ना उसमें कोई लक्ष्य है वो अटन केवल घूमना है कहां तक घूमेंगे कहां तक जाएंगे जहां तक जाना हो वहां तक जाएंगे फिर लौटे आएंगे घूमने का कोई लक्ष्य नहीं है घूमने का लक्ष्य घूमना ही है तो वो अटन हो गया तो ये वृजन है वृज उसको कहेंगे जो एक निश्चित लक्ष्य को लेकर के जहां गति हो उसका नाम वृजन है अन्यथा वो अटन हो जाएगा अन्यथा वो परिक्रमण हो जाएगा दोलन हो जाएगा परंतु यह तात्पर्य है जहां पर सारे रस एक साथ परिपूर्ण रूप से आश्रय लेकर के विराजमान हो और ये जो श्रृंगार रस है श्रृंगार रस में शांत दास सक्ष बासल्य इन सब के गुण परिपूर्ण रूप से विराजमान हैं। है श्रंगार रस की एक विशेषता फिर व्रज का तात्पर्य है कि ये एक जगह बध के नहीं है व्रज का तात्पर्य है निरंतर निरंतर जो गतिशील हो उसका नाम है व्रज व्रजन उसे कहा जाएगा जहां पर निरंतर गति है और इन प्रयागणों की जो गति है वो गतिशीलता निरंतर निरंतर विराजमान है इसलिए यह व्रज वधुगण है व्रज बधुगण होकर के विराजमान और व्रज बधुगण का एक मुख्य जो अर्थ है वो अर्थ ये है कि वाय मानवता से युक्त होकर के परकिया भाव से युक्त होकर के भी यह सबकी सब विराजमान सब हैं क्योंकि रस का उत्कर्ष परकिया में ही होता है वधु शब्द के द्वारा ये दिखलाया कि दुर्लभता से युक्त होने पर भी ये श्याम सुंदर के पास में ही एकमात्र लक्ष्य लेकर के निरंतर निरंतर गमन करने वाली होकर के विराजमान है इसलिए ब्रज बधु गणे गता ये ब्रज वधुगण उनके बीच में ही सना सना विराजमान हैं। ये सखी तती का विशेषण है सखियों की पंक्ति का विशेषण है सत्रहवें श्लोक में जो सखी तती आया है उसका वर्णन चल रहा है ये कुलक है छह श्लोकों का और ये सखी गण कैसे हैं कि तुल्य मूल्य व रत्न मालिक इन्होंने सब सखियों ने तुल्य मूल्य मूल्य की सुंदर सुंदर माला धारण कर रखी है सखीगणों का स्वभाव होता है एक ने तो एक रंग की साड़ी पहनी है तो सब तैने तो मैं भी पहनूंगी ऐसा कहकर के सब उसी तरह का वस्त्र उसी तरह के आभूषण ये सख प्रति सहज आ, स्वभाव है उस स्वभाव के अनुसार सब तुल्य मूल्य के आभूषणों को धारण करके ये विराजमान हो रही हैं जहां परम परम प्रीति होती है वहां पर अतिशय प्रीति में यह बात होती है कि वहां पर सब सखीगण परस्पर श्रृंगार को बदल करके या एक से श्रृंगार को धारण करके विराजमान होती हैं तो तुल्य मूल्य समान मूल्य के वर रत्न मालिक इन्होंने श्रेष्ठ रत्नों की माला धारण कर रखी है और वांगजे महासे रंगदा मिथा वो मालाएं वांगजे आज इनके अथवा वे मालाएं अंगजे अंगज माने इनके श्री अंग के ऊपर विराजमान जो दिव्य रसद कुंज हैं उन रसद कुंजों के ऊपर वो मालाएं अपूर्ण रूप से विराजमान है। अंग हैं। अंगज माने अंग से जिनका जन्म हो अर्थात श्री वक्षस्थल उन वक्षस्थल के ऊपर ये मालाएं धारण करके अंगज मान वक्षस्थल के ऊपर माला धारण करके ये आनंद पूर्वक विराजमान है महर्ष रंगदा अपूर्व महासिमा ने तेज उस तेज के कांति के रंग से युक्त होकर के ये विराजमान हैं तो अंग जे महाशि रंगदा मिथा श्री वक्षस्थल के ऊपर उच्च वक्षस्थल के ऊपर जो महासिमा ने तेज को प्रकट करती हुई अपने रंग को फैलाती हुई जिनकी मालाएं वक्षस्थल के ऊपर सुशोभित हो रही हैं सदरसैर समाह आज ऐसा लगता है कि सारे रस सदरस वे मानो समाह से युक्त होकर के विराजमान हो रहे हैं अर्थात अनेक रस मिलकर के अनेक भाव मिलकर के भाव समुच्चय बनाते हुए जहा विराजमान है जहा रस की कहीं संयोग भावों का योग भावों का कहीं समुच्चय भावों का कहीं शंकर तो भावोदय भाव सम्मिश्रण भाव शंकर और भाव समुच्चय ये जहां पर अपूर्ण से विराजमान है भाव का उदय भी हो रहा है फिर दो भावों का मिलना वो हो गया भाव मिश्रण जहां मिलकर के एक हो जाए वहां पर हो गया भाव शंकर तो भावोदय भाव समुच्चय और भाव शंकर इन तीनों को धारण करती हुई ये विराजमान है तो सदरस समाह सुंदर रसों की जहां समाहृति माने समूह एक साथ विराजमान है और ऊ नर्म कल फिर विभेदता और जिनके नर्म माने परिहास बड़े ऊढ़ माने गंभीर हो करके विराजमान जिनमें सिद्धांत विराजमान और फूहरता ग्राम्यता का दोष जिनमें कभी भी नहीं आए फूहरता ग्राम्यता जिनमें नहीं है ऐसे ऊढ़ नर्म जो श्रेष्ठ प्रयास है वो परिश्रेष्ठ प्रयास माने इनकी हंसी कोई मामूली हंसी नहीं है उस हंसी हंसी में भी बड़ा भारी सिद्धांत विराजमान है और केवल हंसी हो तो वो हसी तो एक अलग चीज है वो तो हो जाएगा ग्राम्यता हो जाएगा हो जाएगी परंतु इनमें ऊर्ण नर्म ऊर्ण मानी परपक्व जो नर्म कली करते हुए ये विभेदता माने विलक्षण होकर के विराजमान है ऊर्ण नर्म पर, परिपक्व श्रेष्ठ जो परिहास उस परिहास के कारण ये प्रेम कलह करती हुई भी ये विभेदता विलक्षण होकर के विराजमान पर्यास में प्रणय कलह करती हुई विराजमान है परंतु विभेदता बड़ी विलक्षण होकर हो के ये स्थित होकर के विराजमान है सुंदर मूल्य की श्रेष्ठ मालाएं जिन्होंने अपने उच्च बक्षोयों के ऊपर धारण कर रखी हैं जिनकी महसी माने कांति से रंगदा चारों ओर अपूर्व आनंद विराजमान हो रहा है वो मालाएं वक्षस्थल के ऊपर रंग माने नृत्य करती हुई विराजमान है रंग शब्द के कई अर्थ शास्त्रों में निरूपण किए रंगों रागे रणे नृत्य रंग शब्द के तीन अर्थ हैं रंग शब्द का एक अर्थ होता है कलर दूसरा अर्थ होता है राग तीसरा अर्थ होता है युद्ध एक चौथा अर्थ होता है नृत्य रंगों रागे रणे नृत्य रंग जो है वो रंग के अर्थ में भी है कहीं राग गायन के अर्थ में भी है रण के अर्थ में भी है नृत्य के अर्थ में भी है तो ंग के कई तो ये रंगदा होकर के अपूर्प से विराजमान अपूर्व से नृत्य करती हुई जो विराजमान हो रही हैं तो महा से रंगदा मिथा परस्पर रंगदा होकर के आनंद पूर्वक नृत्य करती हुई मालाएं जिनके उन्नत वृक्षोजों के ऊपर शोभा को प्राप्त हो रही हैं हिलती हुई विराजमान हो रही हैं और सद रसई रिव समाहूति सुंदर रसों की जहां पर एक जगह समाहूति समूह एक जगह विराजमान हो रहा है ऐसे ये सखीगण इन सखीगणों की महिमा का निरूपण कर किया जा रहा है और ऊर् नर्म जिनमें परम गंभीर परिहास की भावना विराजमान है और उस परिहास के द्वारा कलह करती हुई जो विभेदता मान विलक्षण होकर के विराजमान है और ये सखीगण कैसी हैं? बोले कृष्ण चित्त कमलाल गता जो श्याम सुंदर के चित्रूपी चित्त कमल हृदय कमल उनमें ही आलय बना करके विराजमान है श्याम सुंदर के हृदय कमल में सर्वदा सर्वदा जिनका घर है सखियों का और निर्जितान्य कमलालय स्थिति ही जिन्होंने निर्जित माने जीत लिया है अन्य कमलाल स्थिति ही लक्ष्मी के निवास की कमलों की शोभा भी जिन्होंने अपने चरण कमल अपने नाभि कमल अपने वक्ष कमल अपने श्रीहस्त कमल अपने मुख कमल अधर कमल कपोल कमल ललाट कमल कानों में धारण किए हुए कुंडल कमल अनंत अनंत कमल जहां पर विराजमान हैं। उन कमलों के द्वारा जिन्होंने लक्ष्मी जिस कमल पर निवास करती है उसकी स्थिति को भी उस शोभा को भी जीत लिया है भले हरी निर्जित अन्य मान सर्वश्रेष्ठ कमलालय कमला, कमला जिसमें रहती हैं, उस कमल की स्थिति को भी जीत लेने वाली जिनके चरण कमल कमला की स्थिति को भी जीत लेने वाले हैं तो चित्त कृष्ण चित्त कमलालयम कृष्ण के रूपी कमल में ही जो सदा बसती हैं श्याम सुंदर के मनोरथ के ऊपर मन रूपी रथ के ऊपर चढ़ी रहे श्याम सुंदर के हृदय कमल के ऊपर में जो सदा बसी रहे ऐसी श्याम सुंदर के मनोरथ पर श्याम सुंदर के हृदय कमल पर जो सदा चढ़ी रहे और जिन्होंने कमलालय माने कमला की पद्मा वो जिस कमल से उत्पन्न हुई उसकी शोभा को भी कहीं पराजित कर दिया है और कृष्ण हार्द सुख हृदय वारिध श्री कृष्ण के हृदय में विराजमान मन चाह हुआ जो सुख उस सुख की जो वारिधी होकर के नदी रूपा होकर के विराजमान है कृष्णहार्द सुख हृदय वाल श्री कृष्ण के हृदय रूपी सुख में जो रूपी वारधी है उस वारधी में जो सदा सदा विराजमान उस वारधी से उत्पन्न होने वाले शीत दीधति कलाले सोदरा शीत दीधति माने कमल शीत दीधति माने चंद्रमा शीत माने ठंडी है दीधति माने किरणें जिसकी उष्ण दीधति कहते हैं सूर्य को और शीत दीधति कहते हैं चंद्रमा को तो श्री कृष्ण के हृदय का सुख वह था एक समुद्र मानो मान समुद्र को मथ करके श्याम सुंदर के हृदय के सुख रूपी समुद्र को मत करके जो चंद्रमा उत्पन्न हुआ उस चंद्रमा की कलाल सोधरा ऐसा कोई चंद्रमा है उसकी कला की यह भी सोधरा हो करके मान चंद्रमा के समान ही चंद्रमा वाली होकर के ये विराजमान हैं उस चंद्रमा की सोदरा चंद्रमा की बहन होकर के ये विराजमान हैं तो शीत दीधी कलाली चंद्रमा की कलाओं की जो पंक्ति है उसकी सोदरा माने उसकी बहन होकर के ये विराजमान हैं असद इनकी शोभा के आगे चंद्रमा की शोहा भी फीकी पड़ करके विराजमान है तो कृष्णहार्द सुख हृदय वाले धो कृष्ण के हृदय रूपी सुख का जो समुद्र था उससे उत्पन्न होने वाला यदि कोई चंद्रमा हो उस चंद्रमा की सोदरा समान होकर के ये गोपी विराजमान है ऐसी चंद्रकांति वाली ये सारी शिवप्रिया जी की सखीगण थी कितनी सुंदर कितनी बारीकी के साथ में किशोरी जी की सखी गणों की जो महिमा है उस सखी गणों की मेहमा का यहां गायन किया जा रहा है उनके गुणानुवाद का गायन किया जा रहा है। आज आनुष सर्वदा अनद्युतरा धुरधरा सा भिरा गुरुवि श्री राधिकाध अखिला सखी तती आज ग्लव कलेव सुतु ये परम परम सुंदर सखीगण जो है वो सखीगण ग्लव कला माने अपूर्व कांति की भी कला हो करके ये विराजमान है ग्लव कला मैंने परम सुंदरी हो करके कांति की भी कला हो करके ये विराजमान है सुतनु परम सुंदर ग्लव माने कांति चमक उसकी कला होकर के विराजमान है सर्वदा दुत धारा दुतधरा धारा ये अन्य अन्य दुतीय को धारण करने वाली हैं शोभा को धारण करने वाली हैं और अनंत अन्य दुतीय को धारण करने वाली द्वितीय के धरण धुरन्धरा उसकी भी बाहिका होकर के ये विराजमान है ऐसी राधिका की सखियों की जितनी भी समूह है वह समूह आज श्री राधिका के साथ में गिरी हुई विराजमान श्री राधिका कमल एक सुंदर जो आम का वृक्ष है उसके चबूतरे के ऊपर विराजमान है और चारों ओर से जितनी भी सखीगण उस दिव्य आम्र वृक्ष के पास में विराजमान होकर के सेवा करती हुई सखी तती सुशोभित हो रही है कविगिराम गुरु छवि आज गण जो वर्णन करते हैं वो छवि ही आज मानो विराजमान है कवि गिराम गुरु कवि की वाणी को भी शिक्षा देने वाली जिनकी छवि है अर्थात कवि जिनकी छवि को देख करके ही एक मानक बना करके एक आदर्श बना करके एक पैमाना एक बैरोमीटर जैसे शोभा का कोई मानक होता है उस मानक को बना करके कविगण अपनी वाणी का प्रयोग करते हैं क्या अरे सौंदर्य का परम प्रतिमान कौन हो सकती है तो उसमें परम प्रतिमान के रूप में सर्वोत्तम उपमान के रूप में सर्वोत्तम प्रतिमान के रूप में ये ही एकमात्र विराजमान हैं। सा कभी साहम गुरु छवि कवि की वाणी की भी गुरु होकर के जिनकी छवि विराजमान है अर्थात इनका आदर्श ग्रहण करके इनका मानक ग्रहण करके कविगण सौंदर्य का प्रतिमान स्थापित करते हैं ऐसे सौंदर्य की प्रतिमा होकर के प्रतिमान होकर के ये विराजमान है राधिकाध्य अखिला सखी ऐसे उस समय श्री राधिका राधिका जिनमें प्रधान हैं ऐसी जितने भी श्री राधिका की सखीगण हैं वे सब विराजमान हैं और सब सेवा की सामग्री भी सहज में सजाए हुए हैं कभी भी सेवा की सामग्री प्रस्तुत करने के लिए जहां पर मंजरी का चारों ओर विराजमान है ऐसी श्रीराधिका उस समय विराजमान है ये षठ भी कुलकम छह श्लोकों में जाकर के यहां पर बभव ये क्रिया आई है माना ऐसी जो सखी है वे सखियों की पंक्ति सुशोभित होकर के विराजमान हुई ये कुलक के द्वारा दिखलाया एक श्लोक में जहां रस की प्राप्ति हो जाए उसका नाम में मुक्तक जहाँ दो श्लोकों में वाक्य पूरा हो वो युग्मक तीन में हो उसका नाम सांदानिक चार में हो उसका नाम कुलक और कलापक चार में हो कलापक और पांच में हो उसका नाम कुलक यहाँ पर षड भी कुलकम पांच या पांच से अधिक में जहाँ बाकी की पूर्ति हो वो कुलक है तो ये कुलक का यहाँ पर निरूपण किया गया भ्रमोल लसित मंजु राग बंधु मथुरा सखी ततीम बराल मभि विदुद्युते श्रृंखला हरिकटी पटिम एवं श्री सखियों की वो मधुर सखी जो है वो तत, तती सखियों की वो पूरी अद्भुत जो पंक्ति है वो पंक्ति आय विशेष रूप से शोभा को प्राप्त हो रही है बुभ्रमोलसित मंजुशिंजता जहां पूर्वक विभ्रम कहते हैं मन के भावों को प्रकट करने वाला जो अंग की चेष्टा उनका नाम है विभ्रम अर्थात इन सब सखियों के विभिन्न चेष्टाओं से मन का कोई न कोई भाव कहीं प्रकट होता हुआ चला जा रहा है तो विभ्रम का तात्पर्य है मन के भावों की अभिव्यक्तिमयी चेष्टाएं ऐसी चेष्टाएं मधुर चेष्टाएं उनको धारण करके विराजमान विभ्रम उल्लसित विभ्रम के द्वारा सुशोभित जो है मंज सिंजता जिनके आभूषण मंजु रूप में सिंजित माने आवाज कर रही हैं सिंजित माने आवाज विभ्रम द्वारा जब श्रीहस्त चरण कटी ग्रीवा इत्यादि का ये संचालन करती हैं तो संचालन करने पर जो हार जो वलय जो वायुबंद जो कटिकिंकणी जो नूपुर इत्यादि इन्होंने धारण कर रखे हैं उनसे जो शिन्यत शिंजन होता है जो ध्वनि होती है वो ध्वनि अपूर्व से मंजुल है शिंजित माने ध्वनि तो भ्रमोलसित मंजु मंजिता शिंजता रागबंध मधुरा सखी आज सखियों की जो तती है वह रागबंध मधुरा राग का गायन करने में राग की रचना करने में भी अपूर्ण से मधुर हैं राग का तात्पर्य है एक पारभाषिक शब्द है राग राग का अर्थ होता है दुख में सुख की प्राप्ति होना और सुख को दुख रूप समझना इसका नाम है राग तो राग बंध जिनमें रागबंध अपूर्ण रूप से विराजमान कुल रमणियों के लिए परिवार में घर के भीतर रहना ग्रहिणी बन करके रहना परम सुख की स्थिति है और बाहर जाना घर के बाहर जाकर के कार्य करना यह परम दुख की स्थिति है परंतु तो यहां पर ग्रह में निवास जो सुखद स्थिति है वो तो हो जाती है इन गोपियों के लिए दुखद और वनवास करना वन में आगमन करना वह दुखद स्थिति वो दुखद स्थिति हो जाती है सुखद तो सुख हो जाए दुख दुख हो जाए जहां सुख उस मनस्थिति का नाम है राग प्रेम वृद्धि क्रम में स्नेह मान प्रणय राग अनुराग भाव महाभाव हो तो राग की जहां परिभाषा दी गई वहां पर यही दी गई कि सुख में स्थिति को दुख मानना और दुख में वनवास की जो स्थिति है वनगमन की वन स्थिति उसको सुख कर मानना ये तो दुख हो जाए परिवार में रह करके परिवार की पात्र बनकर के परिवार का एक अंग बनकर के सेवा करना यह है दुख और परिवार से छूट करके जो दुर्लभ प्रिय उनकी सेवा करते हुए विराजमान होना जो महादुख की स्थिति है वो ही इनके लिए बन जाए परम सुख तो ऐसे रागबंध उस राग की जितनी भी चेष्टाएं हैं उनमें यह परम मधुर होकर के विराजमान है रागबंध मधुरा सखी ऐसी ये सखियों की पंक्ति है बरालिम अभितो विद्युते ऐसी सखी तती ने ताम माने उन श्री राधिका को बरालिम अभितो अभित तो, उनको ये आलीगण चारों ओर से घेरती हुई अपनी सखी को प्रधान सखी श्री राधिका को घेर करके विद्युते ये सखी तती शोभा को प्राप्त हो रही है सखियों की पंक्ति शोभा को प्राप्त तो ताम माने राधिका राधिका कैसे हैं बरालिम परम श्रेष्ठ सखी होकर के प्रधान सखी होकर के विराजमान हैं उनके चारों ओर घिरी हुई ये सखी परम परम सुशोभित हो रही हैं आज ये सखी कैसी लग रही है बोल श्रृंखला हर कटिपटी मेव जैसे श्री श्याम सुंदर की कमर में विराजमान पटका उसकी अपूर्व शोभा होती है ऐसे ही श्री प्रियाजी को घेरे हुए ये सारी सखीगण भी उसी प्रकाश से शोभित हो रही हैं जैसे कि श्याम सुंदर की कमर में जो कट पथ पटका उसकी शोभा होती है ऐसे ही इनकी श्री राधिका के बीच में इन राधिका को घेरे हुए इन सखियों की अपूर्व शोभा अपूर्व से प्राप्त हो रही है ये सखीगण आज कृष्ण की कर्धनी के समान अपूर्व शोभा को तो जैसे कृष्ण की कमर में कर्जनी की शोभा ऐसे ही श्री राधिका के चारों इन सखियों की अपूर्व शोभा हो रही है प्यारे की तुलना प्यारी से प्यारी की तुलना प्यारी से करती हुई विराजमान हो रही तो साबू हां आज ये श्रृंखला हरि कटी पटी एवं श्री श्यामचंद्र की धनी के समान इनकी अपूर्व शोभा है ऐसी श्री राधिका अपूर्व रूप से सुशोभित शुशुव, हो रही हैं। बंधुराम बंधरा रसाल बंधना माधवीम अथ बिलोक के माधवीम आललाप ललताम मदोललाम राधिकाधिक विनोद मोदता ऐसे शिवप्रिया जी अपने बगीचे में विराजमान होकर के वृंदावन की शोभा का जब दर्शन कर रही हैं बगीचे की अपने उपवन की शोभा का दर्शन कर रही हैं वहाँ किसी माधवी लता को जब देख रही हैं अब माधवी लता के पास में रसाल का पेड़ भी विराजमान है आम का पेड़ भी विराजमान है तो आम का दर्शन करके वृंदावन की श्री श्याम सुंदर की रूप माधुरी की इनकी स्मृति हो आती है और माधवी लता का दर्शन करके अपनी स्मृति जैसे हो जाती है और कह रही हैं कि हाय ये माधवी लता कैसी विकल हो रही है इस लता को किसी आश्रय की आवश्यकता है अरी सखी इस लता को इस आम्र वृक्ष के साथ में तू संगमित कर देना आम्र वृक्ष के साथ में इस लता का विवाह कराती लता को जोड़ दी ऐसे कह रहे कहती हुई विराजमान तो बंधुराम माने परम सुंदरी माधवी माधवी का जब दर्शन कर रही हैं, बंधुराम ये रसाल बंधुना तो कह रही है रसाल रूपी आम्र वृक्ष रूपी बंधु के साथ में बंधुराम माने परम सुंदरी माधवी अर्थविलोक्य उस माधवी लता का दर्शन करके श्री राधारायणी उस समय परम सुंदरी श्री ललता से कहने लगी अब माधुरी माधुरी में यमकलंकार का प्रयोग है माधुरी माने मधुरमा से युक्त श्री ललता और माधुरी का एक अर्थ हुआ मधुरमा से युक्त माधवी लता तो आज बंधना में रसाल बंधना माधवी अतिविलोक्य माधवी माधव के प्रति पक्षपात रखने वाली माधवी उन माधवी को ही देख करके आ लाप ललता उस माधवी लता को रसाल के बंधु के साथ में परम सुशोभित होती हुई देख करके आ लाप ललता श्री ललता जो है उनसे श्री राधिका कहने लगी अब ललता कैसी है उनका निरूपण कर रहे हैं कि ललता एक और तो माधवी हैं माने परम सुंदर मधुरता से युक्त हैं माधव से के प्रति स्नेह रखने वाली हैं और दूसरा मदोललाम मद में जो उल्लल होकर के विराजमान हैं ऐसी आललाप ललताम ललता के साथ में ये वार्तालाप करती हुई विराजमान हुई राधे का अधिक विनोद विनोदता धे का अत्यंत विनोद में आकर के मोद पूर्वक में मदोल मद माने चंचल श्री ललता से ललता से बात करती हुई विराजमान है कैसे देख रही हैं माधवी माने माध बसंत की जब माधवी लता को देखा जो माधवी लता रसाल बंधुना बंधुनाम बंधुना, आम रूपी वृक्ष के साथ में जो परम बंधुर सुशोभित होकर के विराजमान उस आम के साथ में संगत माधवी लता का आज माधवी माने चैत्र के महीने में दर्शन करके मधुमास में दर्शन करके श्री राधिका एकदम उन्नसित हुई और मध में उल्ललित श्री ललता से आप ये कहने लगी मधु और माधव ये दो नाम हैं बसंत के दो महीनों के चैत्र और वैशाख इनको मधु और माधव कहा गया और माधवी शब्द जो है वो बासंती लता के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है बसंत में खिलने वाली लता के अर्थ में प्रकट हुआ चैत्र के महीनों को कहते हैं मधुमास और बैशाख के महीनों को कहते हैं माधव मास मने वो वासंती जो लता है उस बासंती लता को कहीं रसाल बंधुना, रसाल आम्र रूपी पति के साथ में आलिंग देख करके श्री राधिका उस समय कहने लगी ललता जी से कहने लगी के चित्र पत्र नवगुच्छ सु कृष्ण भ्रंग लसद अंग संगनी माधवोज्वल बिलासाली माधवी, बोले अली सखी ललते देख ये माधवी जो लता है ये माधवी लता कैसी सुंदर सुशोभित तो हो रही है ये माधवी लता कैसी है चित्रपत्र नवगुच्छ सुस्तनी सुंदर नए पत्ते उनका गुच्छा ही जिसके वक्षोज के समान अपूर्व शोहा को प्रकट करते हुए विराजमान हो रहा है चित्रपत्र वाले नवगुच्छ नए गुच्छे से युक्त जो सुस्तनी नवगुच्छ वो ही जिसके अपूर्व अक्षोज होकर के जिसके विराजमान हो रहे हैं ये सुंदरी लता अब लता का मानवीकरण परसोनिफिकेशन कर रहे हैं वो जो लता है वो लता ही मानो कोई दिव्य सुंदरी है और उसका वर्णन कर रहे हैं माधवी लता का वर्णन कर रहे हैं कि दिव्य चित्र पत्र नवगुच्छ जिसमें सुंदर चित्र विराज चित्र सुंदर नए पत्ते विराजमान हैं और उन नए पत्तों का गुच्छ वही मानो सुंदर समान विराजमान है और कृष्ण भृंग जिस माधवी लता के ऊपर काले रंग का भोरा निरंतर निरंतर घूम रहा है उसे सुशोभित है ऐसे कृष्ण भृंग के साथ में अंग संग प्राप्त करने वाली यह अपूर्व दिव्य लता है और माधवो विलास माधव मास में माने वसंत मास में उज्ज्वल विलास उसको यह धारण करने वाली है पश्चिभा अभी सखी ये माधवी लता कैसी सुंदर शोभित हो रही है ये तेरे सनी लग रही है भवती वो ललता जी से कह रही है बिल्कुल तेरे सनी की लग रही है तू भी यदि श्याम सुंदर के साथ में विराजमान होगी तो तेरी जैसी शोभा आज मानो उस शोभा को ही इस माधवी लता ने धारण कर लिया है तो चित्र पत्र माने विचित्र पत्र रूपी नए गुच्छे वो ही इसके वक्षोज हैं कृष्ण भृंग काले रंग का भोरा उसके द्वारा ये सुशोभित है भोरा इसके अंगसंगनी होकर के विराज भौरे की अंगसंगनी संघनी होकर के विराजमान है माधवोजल बिलासाली माधव के उज्जवल बिलास से ये युक्त होकर के विराजमान है आज तेरे समान ये माधवी लता शोभा को प्राप्त हो रही है वासंती लता सुशोभित तो हो रही है देख देख कृष्णभंग ललतांग माधवीम चुंब भी नसाल तत्पते है लोल पल्लव करस्य बासियत कर ये लता अत्यंत अत्यंत व्याकुल हो रही है तो उस समय श्री ललता जी उत्तर देती हुई कह रही हैं कि सखी ऐसी बात है तो मैं एक काम करती हूं इस लता का माधवी लता का इस रसाल वृक्ष के साथ में विवाह करा देती हूं तो फिर इसको भय नहीं होगा यह अभी जो भयभी है इसका भय दूर हो जाएगा तो अंतिम श्लोक के कृष्ण भंग, ललतांग माधवी ये माधवी लता यह कृष्ण भृंग ललतांग कृष्ण रूपी भृंग के साथ में मिल करके ये माधवी लता विराजमान है परंतु तो कृष्ण भ्रंग जब जब भी इसके पास में आता है तो ये भयभीत हो जाती है अब इसको भय से बचने के लिए क्या चाहिए बोल भय से बचने के लिए इसका कोई रक्षक होना चाहिए तो कृष्ण भ्रंग ललतांग माधवी कृष्ण रूपी भोरे से जो उस माधवी का श्रियंग अत्यंत अत्यंत ललित हो गया है परंतु ये माधवी भोरे के चुम्बन से सर्वदा सर्वदा भयभीत हो रही है इसलिए रसाल सतपते ये आम रूपी सतपति जो है उस सतपति के साथ में यदि विराजमान हो जाए तो इस माधवी लता का इस रसाल रूपी सतपती रसाल को ही इसका पति बना देती हूं लोल पल्लव करस्य वासियत आज ये आम कैसा है रसाल वृक्ष कैसा है लोल पल्लव करस्य चंचल हस्त कमल वाला है ऐसे चंचल हस्त कमल वाले इस रसाल वृक्ष के साथ में वासियत कालेम करपीडनम आज में इस माधवी लता का माने पीड़न ग्रहण संस्कार करा देती हूं तो जी बोले यदि ललताजी है तो मैं एक काम करती हूं कि इस माधवी लता का आम वृक्ष के साथ में मैं विवाह करा दूंगी विवाह करा दूंगी तो ये भोरे के द्वारा जब इसके मुख के माधुर्य का बार बार पान किया जाएगा तो कोई इसको टोकेगा नहीं दुनिया ये समझेगी कि ये तो अपने प्री के साथ में ही मिलन प्राप्त करती हुई विराजमान है परंतु तो फिर इसे अपने भ्रमर के साथ में मिलन प्राप्त करने पर कहीं टोका टाकी की प्राप्ति नहीं होगी कहीं वाली की प्राप्ति नहीं होगी वाली दूसरी तरह की है उस पति को किसी तरह वंचित करके ये अपने रस का आस्वादन लेती हुई विराजमान होगी तो यहाँ पर वो ही जो वार्यमान्यता पूर्व निज भाव है श्री व्रज का जो भाव है उस व्रज के भाव को संकेत संकेतित करती हुई कि वार्यमान्यता के द्वारा इसकी प्रीति और अधिक बढ़ेगी दुर्लभता और भय के द्वारा तीन चीज होनी चाहिए पहली चीज है दुर्लभता दूसरी चीज है वायुमानता और तीसरी चीज है भय ये तीनों युक्त होकर के विराजमान हो तो ऐसे प्रेम में उस प्री को प्राप्त करने में परम परम आनंद की अक्षयता की प्राप्ति होती है रसस्तु पर की आयांत परिया में रस का जो उल्लास है वो परक्रिया भाव तीन भावों को प्रकट करता है एक भाव है दुर्लभता फिर वाली तीसरा भय इन तीनों भावों के द्वारा रस अत्यंत अत्यंत उत्कर्ष को प्राप्त करता है तो यदि इस भ्रमर के द्वारा इसका भ्रमर के साथ में इसका जो मिलन है वो इन तीन भावों से युक्त हो जाए तो फिर इसकी प्रीति और भी ज्यादा बढ़कर के विराजमान होगी अतः इस लता को परम परम आनंद प्रदान करने के लिए मैं एक काम करती हूं इस लता का मैं इस आम्र वृक्ष के साथ में मिलन प्राप्त करा दूंगी फिर ये आम्र वृक्ष ये भ्रमर भले छुपकर के इस लता के मधु का पान करे परंतु तो इसके रस का तो परम परम उत्कर्ष हो जाएगा और दुनिया ये समझेगी नहीं कि ये कैसे चंचला हो रही है ये समझेगी नहीं क्योंकि पति का आवरण इनके मिलने में कहीं इनकी प्रीति को बढ़ाने वाला होकर के विराजमान हो जाएगा इसलिए कार्ये ये करपीडनम पुनः इस लता का करपीडन माने पाणिक ग्रहण संस्कार मैं इस रसाल वृक्ष के साथ में करा देती हूं ऐसा श्री ललता ने कहा प्रयास करती हुई श्री ललता कह रही हैं और मानो इसके द्वारा ये ही दिखा रही हैं कि अरी तू भी आज परकीय मान को परकीय मानता धारण करके अपने प्री के साथ में मिलन प्राप्त कर और हम गोकिकागणों की भी जो दुर्लभता आ, उसके द्वारा रस का अत्यंत अत्यंत उत्कर्ष प्राप्त हो रहा है ऐसे प्रयास करती हुई ये सखीगण उस समय विराजमान हैं श्री किशोर जी विराजमान और जैसे ही आम और उस माधवी लता का दर्शन किया इन दोनों में श्री किशोर जी के हृदय में उस समय श्याम सुंदर की अपूर्वपूर्व स्मृति हुआ है सखी ने जो रस की बात कही उसको देख करके अत्यंत अत्यंत हृदय में उल्लास उत्पन्न हो गया और उस उल्लास में ये भी श्री श्याम सुंदर के साथ में कब प्यारे का दर्शन होगा ये विचार करके एकदम व्याकुल होकर के विराजमान हुई हैं अब श्री प्रिया जी में जैसे विरह भाव उत्पन्न होगा उस विरह भाव का आगे वर्णन करेंगे बोल वृंदावन बिहारी लाल की अच्छुतम केशव राम नारायण कृष्ण दामोदर वासुदेव हरिश्रीधर निताय गौरहि गोविंद गो गो जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय